श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक २७ अगस्त अठारह दक्षिणेश्वर मंदिर में पंडित श्याम पद पर कृपा श्री राम कृष्ण दो एक भक्तों के साथ कमरे में बैठे हुए हैं शाम के पाँच बजे का समय है श्रावण कृष्णा द्वितीय २७ अगस्त अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण की बीमारी का सूत्रपात हो चुका है फिर भी भक्तों के आने पर वे शरीर पर ध्यान नहीं देते उनके साथ दिन भर बातचीत करते रहते हैं कभी गाना गाते हैं श्री मधु डॉक्टर प्रायः नाव पर चढ़कर आया करते हैं श्री रामकृष्ण की चिकित्सा के लिए भक्तगण बहुत ही चिंतित हो रहे हैं उनकी इच्छा है मधु डॉक्टर रोज देख जाया करे मास्टर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं ये अनुभवी हैं ये अगर रोज देखे तो अच्छा हो पंडित श्यामापद भट्टाचार्य ने आकर श्री रामकृष्ण के दर्शन किए ये आठपुर मौजे में रहते हैं संध्या हो गई अतएव संध्या कर लो कहकर पंडित श्यामापद जी गंगा की ओर चांदनी घाट चले गए संध्या करते करते पंडित जी को एक बड़ा अद्भुत दर्शन हुआ संध्या समाप्त कर वे श्री राम कृष्ण के कमरे में आकर बैठे श्री राम कृष्ण माता का नाम स्मरण समाप्त करके तखत पर बैठे हुए हैं पाँव पोस्ट पर मास्टर बैठे हैं राखाल और लाटू आदि कमरे में आ जा रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से पंडित जी की ओर इशारा से बताकर ये बड़े अच्छे आदमी हैं पंडित जी से नेत नेत करके जहाँ मन को विराम मिलता है वही वे हैं राजा सात द्योढ़ियों के पार रहते हैं पहली द्योढ़ी में किसी ने जाकर देखा एक धनी मनुष्य बहुत से आदमियों को लेकर बैठा हुआ है बड़े ठाट बाट से राजा को देखने के लिए जो मनुष्य गया हुआ था उसने अपने साथ वाले से पूछा क्या राजा यही है साथ वाले ने जरा मुस्कुरा कहा नहीं दूसरी ज्योढ़ी तथा अन्य ज्योढ़ियों में भी उसने इसी तरह कहा वह जितना ही बढ़ता था उसे उतना ही ऐश्वर्य दिख पड़ता था उतने ही तड़क भड़क जब वह सातों ज्योढ़ियों को पार कर गया तब उसने अपने साथी साथ वाले से फिर नहीं पूछा राजा के अतुल ऐश्वर्य को देख अवाक होकर खड़ा रह गया समझ गया राजा यही है इसमें कोई संदेह नहीं पंडित जी माया के राज्य को पार कर जाने से उनके दर्शन होते हैं श्री रामकृष्ण उनके दर्शन हो जाने के बाद दिखता है कि यह जीव जगत वे हुए हैं यह संसार धोखे की टट्टी है स्वप्नवत है यह वो तभी होता है जब साधक नेति नेति का विचार करता है उनके दर्शन हो जाने पर यही संसार मौज की कुटिया हो जाता है केवल शास्त्रों के पाठ से क्या होगा पंडित लोग सिर्फ विचार किया करते हैं पंडित जी मुझे कोई पंडित कहता है तो घृणा होती है श्री रामकृष्ण यह उनकी कृपा है पंडित लोग केवल विचार करते हैं परंतु किसी ने दूध का नाम मात्र सुना है और किसी ने दूध देखा है दर्शन हो जाने पर सबको नारायण देखोगे देखोगे नारायण ही सब कुछ हुए हैं पंडित जी नारायण का स्तव सुना रहे हैं श्री रामकृष्ण आनंद में मग्न हैं। पंडित जी सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि एक योगयुक्तात्मा योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन श्री रामकृष्ण आपने अध्यात्म रामायण देखी है पंडित जी जी हाँ कुछ कुछ देखी है श्री रामकृष्ण ज्ञान और भक्ति से वह पूर्ण है शबरी का उपाख्यान अहिल्या की स्तुति सब भक्ति से पूर्ण है परंतु एक बात है वे विषय बुद्धि से बहुत दूर हैं पंडित जी जहाँ विषय बुद्धि है वे वहाँ से सुदूरम है और जहाँ वह बात नहीं है वहाँ वे अधूरम है उत्तरपाड़ा के एक जमींदार मुखर्जी को मैंने देखा उम्र पूरी हो गई है और वह बैठा हुआ उपन्यास सुन रहा था श्री रामकृष्ण अध्यात्म में एक बात और लिखी है वह यह कि जीव जगत वे ही हुए हैं पंडित जी आनंदित होकर यमलार्जुन के द्वारा की गई इसी भाव की स्थिति की आवृत्ति कर रहे हैं भागवत के से कृष्ण कृष्ण महायोगिम पुष्पर व्यक्ता व्यक्त विश्व रूप ते ब्रम्मणो सर्वभूतानां भूता देशस्वात्ंद्रिश्वर महां प्रकृति सूक्ष्म सततमोमयि तमे पुषोध्यक्षेत्र विचार वित् स्थिति सुनकर श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए खड़े हुए हैं पंडित जी बैठे हैं पंडित जी की गोद और छाती पर एक पैर रखकर श्री कृष्ण हंस रहे हैं पंडित जी चरण धारण करके कह रहे हैं गुरु चैतन्यम दे ही श्री राम कृष्ण छोटे तखत के पास प्रवास से खड़े हुए हैं कमरे से पंडित जी के चले जाने पर श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं मैं जो कुछ कहता हूँ वह पूरा उतर रहा है ना जो लोग अंतर से उन्हें पुकारेंगे उन्हें यहाँ आना होगा रात के दस बजे सूजी की थोड़ी सी खीर खाकर श्री रामकृष्ण ने शयन किया मणि ने कहा पैरों में जरा हाथ तो फेर दो कुछ देर बाद उन्होंने देह और छाती में भी हाथ फेर देने के लिए कहा एक झपकी के बाद उन्होंने मड़ी से कहा तुम आओ सो देखूँ अगर अकेले में आंख लगे फिर रामलाल से कहा कमरे के भीतर ये मड़ी और राखाल चाहे तो सो सकते हैं